उपनिषद भाष्यार्थ अध्याय बृहदारण्यकोपनिषद शांक अध्याणचार परमात्मा के निःश्वास भूत का उनसे अभिन्नत्व प्रतिपादन सक्यम एवत्पत्ति कालेगुत्पत्मति शक्यमग यहाफुलिंग धूमाराचिषा अग्निरेवेति भव्यग्नेकत्व एवं जगन्नाम रूप विकृत प्रागुत्पत्ते घन एवेती युक्त ग्रहीत उच्य उच्यते। इस प्रकार यह जाना जा सकता है उत्पत्ति काल में उत्पत्ति से पूर्व ब्रह्म ही था जिस प्रकार अग्नि की चिंगारी, धूम अंगार और ज्वालाओं का विभाग होने से पूर्व अग्नि ही है अतः अग्नि की एकता सिद्ध होती है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 इतिहास पुराण विद्या उपनिषद श्लोका जाक्षाना जाक्षाना नीं। नीं। वह जिस प्रकार जिसका ईंधन गीला है ऐसे आधान किए हुए अग्नि से पृथक धुआं निकलता है हे मैत्री इसी प्रकार ये जो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वांगेद इतिहास पुराण विद्या उपनिषद श्लोक सूत्र मंत्र विवरण और अर्थवाद है वे इस महूत के इन निश्वास हैं स यथा आर्द्रय धाग्नेदो भी ऋद्धोग्निराद्रिधाग्नि तस्मा अभ्याहिता पृथक धूमा पृथक नाना प्रकार धूम ग्रहणम विस्फुलिंगादि प्रदर्शनार्थम धूम विस्फुलिंगादियों विनिश्चरती विनिग्छंती वह चौथा दृष्टांत जिस प्रकार आर्धा अग्नि से जो आर्द्र गीले ईंधन से बढ़ाया गया हो उसे आर्ध्य धाग्नि कहते हैं उस आधान किए हुए अग्नि से जैसे पृथक धुआं निकलता है पृथक यानी नाना प्रकार का धुआं यहाँ धूम शब्द का ग्रहण चिंगारी आदि को प्रदर्शित करने के लिए है अर्थात धूम और चिंगारी आदि निकलते हैं एवं यहां दृष्टान अरे मैत्रेय से परमात्म प्रकृत से महत्भूत निस्वस एत निस्वसीव निस्वस यहायत्व पुरुष निश्वासो इसी प्रकार जैसा कि यह दृष्टान्त है हे मैत्री इस परमात्मा यानी प्रकृत महत्भूत का यह निश्वसित है अर्थात निश्वसित के समान निश्वसित है जिस प्रकार बिना प्रयत्न के ही पुरुष का निश्वास होता है अरे उसी प्रकार उस विज्ञान घन से वह जगत उत्पन्न हुआ है किमत निस्वसित मृत्युच्य यदिदो यजुर्ेद सां वेदों थर्वांगसुर्विधम मंत्रातसो संवादी उर्वशी हासरा इदी ब्राह्मणमे पुराण असद्दमग्र आसीत इत्याद विद्यादेवन विद्या वेदः, वेद उपनिषदः। प्रियमितेतुपासीसीत इद्या श्लोका ब्राह्मण तदेते प्रभुवा मंत्र तदते श्लोका सूत्रण वस्तुसंग्रहवाक्या वेद इत्यादिने अनुव्याख्यानानि मंत्र विवरणानि मंत्रवरण व्याख्यान्य अथवा वस्तु संग्रह व्याख्यानानि वस्तुस्रहवाक्यवरण्युव्याख्याना यहात यहाँ सामनेस्मी न नसा भेद यथा पशु शेषः मंत्र विवरणानि व्याख्यानानि एवं अष्ट ब्राह्मणम उससे निःश्वास के समान क्या उत्पन्न हुआ है जो यह ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्वेद चार प्रकार का मंत्र सुमदाय है तथा इतिहास यानी उर्वशी पुर्वा का संवाद आदि उर्वशी हाप्सराह हा। इत्यादि ब्राह्मण की इतिहास है पुराण आरंभ में यह असत ही था इत्यादि विद्या वेद सोयम इत्यादि देवजन विद्या उपनिषद प्रिय है यह प्रकार प्रकार उपासना इत्यादि इत्यादि श्लोक ब्राह्मण भाग के मंत्र सूत्र वस्तु संग्रह जिस प्रकार की में आत्मा है इस प्रकार उपासना करे इत्यादि मंत्र है अनुव्याख्यान मात्र विवरण व्याख्यान अर्थवाद अथवा वस्तु संग्रह वाक्य के, के विवरण ही अनुव्याख्यान है जिस प्रकार चतुर्थ अध्याय में आत्मे ते इस वाक्य की व्याख्या है अथवा अन्यो सामीति न स वेद यथा पशुरव इस वाक्य का व्याख्यान येष अध्याय ही है मंत्र विवरण का अर्थ मंत्र व्याख्यान है इस प्रकार इतिहास आदि पदों से कहा हुआ आठ प्रकार का ब्राह्मण भाग है एवं मंत्र ब्राह्मण्योरवण नियतरचनावतो विद्यमस्व वेदस्या व्यक्ति पुरुष निश्वासवत न पुरुष बुद्धि प्रयत्नपूर्वक अतः प्रमाण निरपेक्ष एव स्वाथे तस्मा तथा प्रतिप्त आत्मनः श्रेय इछद्भि ज्ञान वा कर्म वेति इस प्रकार निस्वसित श्रुति के सामर्स्य से ऋग्वेद आदि शब्दों से मंत्र और इतिहास आदि से ब्राह्मणों का ही ग्रहण करना चाहिए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 नाम परूत व्याक्रियमाणियों सलिलफेनवा निवक् सर्वावस्थ संसार विश्व तद्वने नवेतर रूप के विकार की व्यवस्था नाम प्रकाश के ही अधीन है जल और फेन के समान जिनका वास्तविक अथवा अवास्तविक रूप से निरूपण नहीं किया जा सकता उन परमात्मा के उपाधिभूत एवं विकार को प्राप्त होते हुए संपूर्ण अवस्थाओं में स्थित नाम और रूप को ही संसार कहते हैं इसलिए नाम के ही निश्वसित होने का प्रतिपादन किया है क्योंकि उसके निरूपण से ही रूप का भी निस्वसितत्व सिद्ध हो जाता है अथवा द्वैत जातस्य अविद्या दैतजात अविद्याषयुक्त परादात् इदम सर्वं जदयम् आत्मा इति तेन वेदसयाण्य आशंक आशंक्यशंका निवृत्थम इदं उतरषन न यथा ना ग्रंथ इति अथवा ब्राह्मण जाति उसे परास्त कर देती है यह सब जो कुछ है आत्मा है इस मंत्र द्वारा संपूर्ण द्वैत वर्ग को अविद्या का कार्य बताया है इससे अविद्या कल्प सिद्ध होने के कारण वेद के अप्रमाणिक होने की आशंका होती है उस आशंका के निवृत्ति के लिए ही यह कहा है पुरुष के निश्वास के समान बिना प्रयत्न के उत्पन्न हुआ होने के कारण वेद प्रमाण है या अन्य ग्रंथ की तरह पुरुष जनित नहीं है आत्मा ही सबका आश्रय है इसमें दृष्टान्त किंच अन्यत न कवल स्थित्युत्पत्ति कालोरव प्रज्ञान जगतो ब्रह्मत्व प्रलय काले जल बुद्दुद्फेनादीनाव सलिलके एवं एव प्रज्ञतिरेक तत्कारकमण तस्वीना अभाव तस्माकम ब्रह्म प्रज्ञान घनमेक प्रतिप्त आह प्रलय प्रदर्शनाय दृष्टान इसके सिवा दूसरी बात यह है कि जगत् का ब्रह्मत्व तो केवल उत्पत्ति और स्थिति काल में ही प्रज्ञान को छोड़कर न रहने के कारण नहीं है तो प्रलय काल में भी है जिस प्रकार जल बुद्ध बुद और फेनादि की सत्ता जल को छोड़कर नहीं है उसी प्रकार प्रज्ञान से भिन्न उसके कार्य और उसी में लीन होने वाले नाम रूप और कर्मों की भी सत्ता नहीं है इसलिए एक ही प्रज्ञान घन एक रस ब्रह्म है ऐसा जानना चाहिए इसी से श्रुति निम्नाकित मंत्र कहती है प्रलय प्रदर्शित करने के लिए यहां दृष्टांत दिया गया है सर्वासाप समुद्र एकाजनमे सर्वसाएनमे सर्व गयन में सर्व रहा जीवकायनमे सर्व रूप चक्षुरेयनमे सर्व श्रोत्रेकाजनम सर्व सकना मन एकका सर्वासा विद्यायनम सर्व कम हस्ताभन में सर्वंदा उपस्थाएनम सर्विस पायुर्िकायन एवं सर्वेशा मध्वादावि कायनमेव सर्वेशा विहितायन वह दृष्टान्त जिस प्रकार समस्त जलों का समुद्र एक अयन प्ल स्थान है इसी प्रकार समस्त स्पर्शों का त्वचा एक अयन है इसी प्रकार समस्त गंधों का दोनों नासिकाएं एक अयन है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 और इसी प्रकार समस्त विसर्गों का पायु एक अयन है इसी प्रकार समस्त मार्गों का चरण एक अयन है और इसी प्रकार समस्त वेदों का वाक एक अयन है स दृष्टांतः दृष्टान यहां प्रकारेण सर्वासाम नदी व पीतता पीत गतानाम अपाम तड़ागा गुद्रोबरेयन गमनम एक, एक प्रलयो विभाग प्राप्ति यहाँ दृष्टाता एव सर्व स्पर्शा मृदुकर्कसकिनलादीना वायोरात्मूतायनि त्वग विषय स्पर्श साम तस्टा स्पर्श विशेषा आपइव समुद्रम तद्यतिरेके भावूता तस्य ते तेज संस्थान आसन वह जिस प्रकार संपूर्ण नदी बावड़ी और तलाग के जलों का समुद्र एकायन एक गमन स्थान एक प्रलय स्थान अर्थात अभेद प्राप्ति का स्थल है जैसा कि यह दृष्टान्त है उसी प्रकार वायु के स्वरूपभूत मृदुत कर्कश कठोर और पिच्छिल आदि समस्त स्पर्शों का त्वचा एक प्रलय स्थान है त्वचा से त्वचा संबंधी स्पर्श सामान्य मात्र समझना चाहिए उसी में समुद्र में जल के समान स्पर्श विशेष प्रविष्ट है उसके बिना वे सत्ता शून्य हो जाते हैं क्योंकि वे उसी के संस्थान मात्र पृथक आकार मात्र थे तथा तदपि स्पर्श सामान्य मात्र तछब्दवाचम मन संकल्पे मनोविषय सामान्य मात्रे तव विषय स्पर्श विशेषा प्रविष्ट तद्यतिरेके भूत मनो विषय बुद्धि विषय सामे प्रविष्ट तद्यतिरेका भावू बज्ञान भूत प्रज्ञान घने परे समुद्रे प्रणीय इसी प्रकार वह शब्दवाचे स्पर्श सामचा के, के विषय में स्पर्श विशेषों के समान वन के विषयसाम मात्र रूप मन संकल्प में प्रविष्ट होकर उससे पृथक सत्ता शून्य हो जाता है इसी तरह मन का विषय भी बुद्ध के सामान्य विषय मात्र में प्रवेश करके उससे पृथक नहीं रहता तथा विज्ञान मात्र ही होकर समुद्र में जल के समान प्रज्ञान घन पर ब्रह्म में मिलीन हो जाता है एवं परंपरा क्रमेण शब्दाद सह ग्राहकन करणेन प्रलीन प्रज्ञान घने उपाध्य भावसेव घनवत प्रज्ञान घनमेक अनतार निरतर ब्रह्म व्यवतिषते तस्मात्म एक अदय प्रतिपत्तव्य इस प्रकार परंपरा क्रम से अपने ग्राहक इंद्र के सहित के प्रज्ञान घन में लीन हो जाने पर कोई उपाधि न रहने के कारण लवणखंड के समान एक रस अनंत अपार अखंड प्रज्ञान खन ब्रह्म ही रह जाता है अतः एकमात्र अद्वितीय आत्मा ही है ऐसा जानना चाहिए तथा सर्वेश गंधा पृथ्वी विशेषाण नाचिके घराण विषय सामान्यम तथा सर्वेश साम रसा अशेषाण जिह्न्द्रिय विषय सामान्यम तथा सर्व रूपा तेजो तथा चक्षुचुर्षयसाम श्रोत्र विषयसापुरत तथा स्रोत्रादी विषयसा मनो विषयसा सकल मनो विषयसा बुद्धि विषयसा विज्ञाने विज्ञाने भूत प्रज्ञान घने प्रलीय इसी प्रकार पृथ्वी के विशेष रूप, रूप समस्त गंधों का नाचिकाएं घृण संबंधी विषय सामान्य जल के विशेष रूप समस्त रसों का संबंधी विषय सामान्य तेज के विशेष रूप समस्त रूपों का चक्षु चक्षु संबंधी विषय सामान्य और पहले ही की तरह शब्दों का श्रोत्र संबंधी विषय सामान्य आश्रय है इसी प्रकार स्रोत्रादि विषय सामान्यों का मन के विषय सामान्य रूप संकल्प में मन के विषय सामान्य का भी बुद्धि के विषय सामान्य रूप मात्र में और फिर विज्ञान मात्र होकर प्रज्ञान घन परमात्मा मिलय हो जाता है तथा कर्मेन्द्रिया विषया वदना दानगमन विसर्गानंद विशेषा क्रिया सामान्य स्वे प्रविष्टा न विभाग योग्या समुद्र इवा विशेषा ताच सामान्या प्राणमात्र प्राण से प्रज्ञमात्र यो वै प्राण सा प्रज्ञा या वै प्रज्ञा स इति ये कौशितकनोधीय इसी प्रकार कर्मेन्द्रियों के भाषण ग्रहण गमन त्याग और आनंद विशेष विषय विशे उन उन क्रियाओं के सामान्यों में प्रविष्ट होकर विभाग के योग्य नहीं रहते जिस प्रकार की समुद्र में गए हुए जल विशेष वे सारे सामान्य प्राण मात्र है और प्राण प्रज्ञान मात्र ही है कौशीत की शाखा वाले कहते हैं जो प्राण है वही प्रज्ञा है और जो प्रज्ञा है वही प्राण है ननु सर्वत्र विषय से प्रलयोभिहित न तु तो कर्ण से इति शंका किंतु यहाँ सर्वत्र विषय का ही लय बतलाया गया है इंद्रिय का नहीं सो इसमें क्या कारण है बाढ़ किंतु विषय सामन जातीय कर मनते श्रुति न तु नामा यथा तो जात्मग्राहक संस्थातर करूपष्थ संस्थान प्रदीप एवं सर्व प्रकाशनेशेषाण्व विशे स्वात्मशेष प्रकाशकरा कर्नी प्रदीपुवत तस्मा कर्णा पृथक प्रलये यत्न कार्य विषय साम सामत्मक विषय प्रलये नैव प्रलयः सिद्धो भवति सिद्धोति इति समाधान ठीक है किंतु श्रुति इंद्रिय को विषय की सजाती मानती है अन्य जाति वाली नहीं विषय का ही अपने ग्राहक रूप से जो अन्य स्वरूप है उसी का नाम इंद्रिय है जिस प्रकार रूप विशेष का ही संस्थान मात्र दीपक सब प्रकार के रूपों को प्रकाशित करने में साधन है उसी प्रकार दीपक ही की तरह समस्त विषय विशेषों के स्वरूप विशेष के प्रकाश रूप से इंद्रियां उन्हीं के अन्य संस्थान मात्र हैं इसलिए इंद्रियों के प्रलय के लिए पृथक प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है विषय सामान्य रूप होने कारण, के कारण विषय के प्रलय से ही इंद्रियों का भी प्रलय सिद्ध हो जाता है